गोसवना और महावृष्टिकता अष्टमा है और प्रहमदान नवम है इसके अनंतर प्राजापत्य है नागायक शास्त्र विद्वान और तदगोत्तर तथा है पदक्रांत मृतक्रांत विष्णुक्रांत मनोहरा सूर्यक्रांत धरेण्या संत कोकिल विश्रुत है तेनवा नित्य पवश पिशाचा अतीव नहीं सावित्र अर्ध सावित्र और सर्वतोभद्र है मनोहर अधात्रे और गंधर्वानुपत है अलंबु श्रेष्ठ विष्णु और वैणवर ये दो हैं। सागरा विजय और सर्वभूत मनोहर ऋतो श्रेष्ठ स्कंद और प्रिय जान लेने चाहिए जो मनोहर अधात्रे तथा गंधर्वानुपत है अलंबु श्रेष्ठ की और नारद प्रिय है नगरा तान प्रिय भीमसेन के द्वारा कहा गया है विकलोपनीत विंता नाम वाला भार्गव को प्रिय है यहाँ पर चतुर्दश और पंचदश की नारद इच्छा किया करते हैं ससोवीरा और सुसोवीरा ब्रह्मा जी की उपगीत की जाती है और उत्तरादि स्वर हैं। ब्रह्मा तीन देवता हैं। हरिदेश में समुत्पना हरिण की हुई थी जो मूर्छना हरिणा है वे इस चंद्र की अधिदेवत हैं। निवृत्ति में करोपनीत स्वर मंडल में अनुद्री है साकलो है इसलिए मन उसका अन्य है मनुदेशा समुत्पन्ना मूर्चना आत्मा से शुद्ध है इससे मृगा मार्गी मृगेंद्र इसका अधि देवता है वह अनेक पौरुषा नखों को समुद्युमना है यह मूर्चना योजना रजसार्जनीत से होती है उनको उत्तर तद्रांश सह पदक दैवत जाननी चाहिए इस कारण से जब तक उत्तरता हो तब तक इस स्वयं जानना चाहिए इस देवता तमुद उत्तर निश्चित रूप से समझना चाहिए अपाम दुतत्व होने से अब का उत्तरायण है यह इज मूर्छना है और पित्र श्राद देवता होते हैं। शुद्ध पितृश्राद्ध स्वर करके जिससे अग्नि महर्षि है इससे प्राप्त होता है। अतः शुद्ध अच्छी करा सभा नहीं जाननी चाहिए ये इतनी मूर्छना करके जिसमें जैसा भी भाव हो पक्षियों की मूर्छना का श्रवण करके पक्षी का मूर्छना कही गई है नाना दृष्टि विषा गीता होती है श्री सूच जी ने कहा मैं अपने पूर्व में होने वाले आचार्यों के मत को समझकर क्रम से आरंभ से अंत तक बताऊंगा जो भी अलंकार परम प्रसिद्ध हैं, उनको मुझसे आप लोग अब श्रवण कीजिए जो अपने अपने वर्णों से प्रकृष्ट हेतुओं वाले हैं, वे ही अलंकार बताने चाहिए और जो नाट्य आदि के आवेक्षण ऐसी संस्थान योगों से सदा समन्वित हुआ करते हैं जहाँ पर वाक्य अर्थ पद योग अर्थ और अलंकारों से पूर्ति होती है वे गीत के पद आगे अथवा पीछे कहे गए हैं। है कंठ और शिर में स्थित इन तीन स्थानों में जो विधि है वही उत्तम होती है प्रकृति में चार वर्ण हैं और प्रविचार के चार प्रकार हैं। आठ प्रकार के विकल्प हैं, इसको देव सोलह प्रकार का जानते हैं वर्ण प्रसंारी सृजन किया गया है तीसरा अवरोहन होता है चौथा आरोहण है इस तरह से वर्णों के ज्ञाता वर्ण को जानते हैं। पर संचर स्थाई है और संचर तो चर हो गया है। जो अवरोहन है, उनका अवरोह अवरोहन करना चाहिए वर्णों के ज्ञाता विद्वतगण आरोहन वर्णों को आरोहण से ज्ञात किया करते हैं इन्हीं वर्णों के अलंकारों को समझ लीजिए अलंकार चार है थापनों क्रम रोजन और प्रमाद का अप्रमाद इनका लक्षण बताऊंगा विस्वर और अष्ट कला दो एकत्र में आगत आवर्त का अक्रम आक्षी और परिमाण से वेकार्य है कुमार को समर समझिए और द्विस्तर वामन को गत है यह ही एक का है फिर एक कुलाधिक कैसे होता है अपने से अपने कातर में जात कला को अग्नि तरेषित कहा है उसका विद्वान उसमें ही निष्ठप्त स्वर में वृद्धि समझ लेवे तो दूसरा हाथ है और उत्तर कमलाकल होता है फिर विदुर में प्रमाण घस बिंदु नहीं होता है तभी वर्णों की कला करनी चाहिए विपर्य का रोपी होता है जिसको मेरी घटा कहा करते हैं एकोतर स्वर तो शडत से परम स्वर होता है अक्षेप स्कंदना कार्य काक का उपज पुष्कल है वे दोनों अनुसर्वाय संतार है अथवा कार्य तथा कारण है आक्षिप्त अवरोही तथा प्रोक्ष मध्य होता है और द्वादश में कलास्थों को उसी भांति एकांतर गत होता है प्रेखोलिखित अलंकार एक स्वर से समन्वित है स्वर स्वर बहुग्राम का प्रयोष्ट कला और कला के द्वारा प्रक्षिप्त ही उपादानाय होता है द्विक अथवा अवस्थाभूत भाषित जहाँ पर कहा जाया करता है उच्चर से विश्व तथा आयाष्ट स्वरा हो अब अवरोहण से वाप होता है और निश्चय ही नार से होता है और एकांतर स्वर होता है स्वर होता होता है, है श्रेष्ठ और यह मक्षी प्रचेद नाम वाला चतुष्कल गण कहा गया है ये अलंकार होते हैं जो देवों के द्वारा तीस कहे गए हैं वर्ण स्थान प्रयोग से कला मात्र के प्रमाण से संस्थान प्रमाण और लक्षण है इस तरह से चार प्रकार का यह अलंकारों का प्रयोजन समझना चाहिए जिस प्रकार से शरीर पर विपर्यस्त अर्थात उचित स्थान के विपरीत अलंकार हुआ करता है यह वर्ण को अलंकृत करने के वास्ते है और आत्मा में होने वाले विषम है ये नाना अभरणों के संयोग है जिस तरह से नारी के भूषण हुआ करते हैं वर्ण का ही यह अलंकार आत्मा की विभूषा होते हैं अलंकार का एक उचित स्थान होता है तभी वह अलंकारण किया करता है जैसे चरण में कभी कुंडल नहीं देखा गया है और कंठ में रसना नहीं दिखाई दिया करती है इसी प्रकार से अलंकार में भी विपरीतता बुरी होती है और उसमें शोभा दायकता नहीं हुआ करती है किया हुआ भी अलंकार कोई भी शोभा नहीं दिखाता है जिस रीति से अदृष्ट कर्तव्य मार्ग का लक्षण किया जाता है और जो पर्यावस्त है उसकी भी वर्तिका होती है अब मैं यथार्थ रूप से मासोद्भव को बतलाऊंगा त्रियोविशति शीती अब देवत विज्ञात है नगो नातु पुरस्तानु मध्यमांश होता है उन दोनों का विभाग देवों के लावण्य में मार्ग संस्थित है अनुशंग में वस्वरातर स्वसार देखा गया है और समृत्त में सप्त स्वर पदक्रम विप्रय है गांधार सेतु और वरों मद भगवानी गाए जाते हैं और पंचम मध्यम देवत निषाद से गाए जाते हैं षडज और ऋषभ को हम मद्रकों में ही वनांतर में जानते हैं देवद्वय पद तो उष्णांतिक के द्वय को क्या जाने प्राकृत और वैवृत में वह गांधार ही प्रयुक्त किया जाया करते हैं पद का अत्यय रूप और सप्त रूप कौशिकी का प्रयोग करते हैं गांधार की इन कात्सर्य से यह विधि कही गई है यही मध्यमांश का मध्यम क्रिमो दृष्टि है जो भी गीत कहे गए हैं विशेष रूप से वतुरूप है फिर सप्त स्वरूप सप्त रूप और कौशिकी करने चाहिए तथा भानु सोमक में अंग दर्शन है यह कहते हैं द्वितीय मास मात्राओं से सब प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से प्रकृति से उत्तरा की भांति माता ब्रह्म तलायत है तथा हतारो पीडक में जहाँ पर माया निवृत्त हो जाया करती है एक पाथ से माया का पादोना में अति होते हैं संख्या पनोए हृतवित्र पान यह कहा गया है और द्वितीय पाद भंग ग्रह में नाम प्रतिष्ठित है पूर्व अष्ट तीर तीन द्वितीय अपरातिकों से होता है पदभाग सपात तो प्रकृति में संस्थित प्राप्त होता है चतुर्थ उत्तर इस प्रकार से पान और मद्रक को द्रवित करता था दक्षिण के भी मद्र की यथोक्त कला होती है संपूर्ण अनुयोग द्वितीय है जो बुद्धि को अभीष्ट किया करती है और पादों का ही आहरण होता है और यहाँ पर पार नहीं होता है हे दोनों का जो जो भी है वह अनुयोग का एकत्व है अनेकों का जो समवाय है वह पातक हरण कहे गए हैं। तीनों वृत्तियों का वृत्ति में और वृत्त में दक्षिण है आठ समवाय तो तथा वीरा सम्मूर्चना होती है कसैना सूत्रा स्वर शाखा कीर्तित की गई है